आओ पता लगाएं। गर्मियों का फल है रस है बड़ा रसीला गोल है आकार उसका छिलका हरा पीला हरी गोलियां कांच सी गुच्छो में सुंदर लगती बेल पर वह कच्ची नीचे आकर पकती फुलते वक्त होता पीला फिर रंग बदलता लाल पकने के बाद होता काला कैसी इसकी काल मुकुट पहन रखा है सिर पर आंखें बहुत सारी है तन पर रस भरा है जिसके अंदर बाहर हजारों काटे बड़ा चिपचिपा अगर काटे पोछा हटाया निकला हलवे का टुकड़ा लाल लाल और पीला उपजे कश्मीर और शिमला बच्चे बड़े जो खाएं सबके मन को भाए हरी चमड़ी सी खाल है भीतर रक्त लाल है लाल डिबिया पीले खाने अंदर रखे मोती के दाने फलों में अलबेला उगता नहीं अकेला छिलका छील कर मुझे खाए राजू हो या पेला अनानाज केला अंगूर मोसम्मी सेब कटहल, अनार तरबूज और खजूर